दो गीता गीता अध्याय का सार संख्या से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदय श्री चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी संस्थापकाचार्य के द्वारा ओम अज्ञानी ज्ञान शलाकया चक्षुन्मील श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यमें ददा स्वद भगवा जो के नियमों से परे हैं में, समाधि में उसके लक्षण बता रहे हैं और उसमें भगवान वो किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति से विरक्त होता है अनासक्त होता है ये विषय का उदाहरण देते हुए ये विषय के लिए उदाहरण देते हुए समझाया जैसे कछुआ है वो इंद्रियां अंदर खींच लेता है और जब काम पड़ने पर बाहर आ, लगा लाता है ऐसे ही एक जो हित प्रज्ञा व्यक्ति है जो शुद्ध भक्त है तो भगवान की सेवा में जब आवश्यकता है तो इंद्रियों को तब तब उनकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है और जब इंद्रिय तृप्ति की बात आती है तो निष्क्रिय हो जाती है ये अंदर खींच लेता है और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको उच्च रस का प्राप्ति हो होगी इसलिए इंद्रिय तृप्ति का जो नीच रस है नीचेतर रस तो वो आने पर वो उनमें लिप्त नहीं होते हैं, स्वतः स्वभाव से फिर भगवान बताते हैं जिसको वो उच्च रस प्राप्त नहीं हुआ है तो वो बहुत प्रयत्न करने पर भी इस हठीली इंद्रियों के द्वारा उसका मन हर लिया जाता है साठवें श्लोक में और इकसठवें श्लोक में बताते हैं तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मन नहीं हर लिया जाता तो वो है कि जो अपनी इंद्रियों को काबू में करके कंट्रोल में करके नियंत्रण में करके भगवान की सेवा में जो लगाते हैं वो व्यक्ति वास्तव में इंद्रियों को नियंत्रण में कर पाते हैं उनका मन उनकी इंद्रियों उनकी, इंद्रिय, उनकी इंद्रियां उनके मन को नहीं हर लेती है तो वो व्यक्ति वास्तव में स्थित है वो तो इकसठवें श्लोक में बताया प्रभुपाद उदाहरण में अः किस प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रण में करता है व्यक्ति ऐसा तो उदाहरण किसका दिया अम्बरीश महाराज का तात्पर्य सबई मन कृष्ण पदार्थ पहले अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगा कर वाचांशी वैकुंठ गुणानुवर्णन है और उनकी जो बोलने की जो वृत्ति है वाचा तो वाक्य वो भगवान के गुणानुवर्णन करने में गुणों का वर्णन करने में वाचा में से वैकुंठ गुणानुवर्ण है वैकुंठ भगवान क्या नाम है वैकुंठ वैकुंठ पति है वही कुंठ गुणानु वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु और जो हाथ है वो भगवान के मंदिर को साफ करने में मार्जन करने में और आदिशु मतलब इस प्रकार की सेवाओं में भगवान की सेवाओं में हाथ को निमोजित कर लिया दिया श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदय और जो सुनने की शक्ति है श्रुति तो वो अच्युत भगवान अच्युत की जो कथा है उसको सुनने में जो परम कथा है सत कथा है उसको सुनने में लगाता है श्रवण शक्ति मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्य जो आख है दृशा तो वो मुकुंद जो भगवान का एक नाम है मुकुंद क्योंकि क्यों, वो मुक्ति प्रदाता है इसलिए उनका नाम है मुकुंद और एक अर्थ है मुकुंद का जो कुंद पुष्प के समान जिनका मुख है उसको भी मुकुंद कहते हैं यहाँ पे दर्शन की बात आई इसलिए वो वाला मुकुंद हो सकता है यहाँ पे तो भगवान कुंद वाला पुष्प कुंद पुष्प कुंद नामक पुष्प जैसा जिनका मुख है मुकुंद तो भगवान के भगवान मुकुंद के जो आध्यात्मिक विद्रह है उनका दर्शन करने में आख को लगाता है स्पर्शे संगम तदृत्य मतलब वो मुकुंद के भृत्या भृत्य मतलब सेवक तो जो भगवान के जो सेवक है यानी कि भक्त जो है उनको स्पर्श करने में अपने स्पर्श के स्पर्श का जो इंद्रिया है उसको लगाता है उनका संग करने में घ्राणम च सरोज सौरभ है घ्राणम मतलब सुगना जो तो सुगने की शक्ति है वो भगवान के चरण कमलों में लगे हुए पुष्पों को सुगने में लगाता है तत्पाद पैरों में सरोज मतलब पुष्प और सौरभ मतलब सुगंध उनके चरणों में अर्पित पुष्पों की सुगंध सुनने में अपने श्रीमद शुन्ग, तुलस सुधा मतलब अमृत तद अर्पित रसनाम तदर्पिते रसनाम मतलब जिह की जो स्वाद करने की शक्ति है रसा रसा मतलब स्वाद उसको उनको भगवान को जो अर्पण किए हुए तुलसी पत्र है उसको चखने में उसका आस्वादन करने में लगाता है। पादव हरे क्षेत्र पदानुसरपणे जो पैर है पाद वो हरे क्षेत्र मतलब भगवान हरि का जो क्षेत्र है अर्थात मंदिर अनुसरपणे उस वहाँ पे जाने के लिए उपयोग करता है अनुसरपणे जाने के। जाने के लिए सर वो वो तो तो भी पता है है है है क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र मतलब मंदिर हो हो हो सकता है, हो सकता सकता तीर्थ स्थल वृंदावन अलग अलग तो तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं चल करके पाद शिरो ऋषि केश वंदने शिद जो है शिव वो ऋषिकेश भगवान ऋषिकेश के पैरों पर अभिवंदन करने के लिए उपयोग करते हैं करने के नहीं तो काम वासना में पूर्ण कर अपनी इंद्र तृप्ति को पूर्ण करने में लगती इच्छाएं मतलब जो इच्छाएं होती जिससे हम प्लानिंग करते हो पूरा उसके पीछे मेहनत करते हो और उसको प्राप्त करके रहते हैं वो जो इच्छा है वो भगवान के मिशन में लगाते हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगाते हैं काम हम तो दास्य उनका दास दासत्व पूरा करने में लगाते हैं उनके जो इच्छा भगवान की वो करने में लगा देते हैं वो अपनी इच्छा भगवान की जो इच्छा वही अपनी इच्छा हो गई है हाँ अपनी अलग से इच्छा नहीं है और न तो काम कामया और काम को पूर्ण करने में नहीं लगाते हैं। अपन, अपना, अपना काम पूर्ण करने में नहीं लगाते अपनी इच्छा को यथोत्तम श्लोका जनाष्टया ही यथा उत्तम श्लोका भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोका जिनको उत्तम श्लोकों से जिनका वर्णन किया जाता है उनको कहते उत्तम श्लोक श्लोक बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से चुन चुन करके उत्तम श्लोक से इनका वर्णन किया जाता है उसको बोलते हैं उत्तम श्लोक का जनाश्रय रती ही तो जो लोग उत्तम श्लोक के आश्रय में है इनके द्वारा ये सब होता है तो ये अम्बरीश महाराज इस प्रकार से किए थे यहाँ पे हमारी सब इंद्रियों की बात आ गई भगवान बोले तानी सर्वाणी संयम सभी इंद्रियों को संयमन करके मेरी सेवा में लगाओ एक भी को छोड़ मत दो क्योंकि एक भी को छोड़ेंगे तो आगे आएगा अध्यायों में इसी अध्याय में एक एक आगे आएगा एक भी इंद्रिया यदि छूट गई तो हमको पतन का हमारे पतन का कारण बन तो सकती है इसलिए भगवान कहते सर्वाणी संयम्य युक्त आशित मतपरा सबको संयमन करके मेरी सेवा में लगाओ और मेरे भक्त बनो इस तरह इस तरह से मतपरा बनो तो अम्बरीश महाराज इस मत पर भक्त का एक ज्वलंत उदाहरण है वो सिखा रहे हैं हमको कि कैसे हमको अपनी सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगानी चाहिए इसलिए उनका उदाहरण यहाँ पे तो उपाध्य दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कहते हैं यहाँ पे मतभक्ति प्रभाव है न सर्वेन्द्रिय विजय पूर्वी का स्वात्म दृष्टि इति भावा, कि मेरी भक्ति के प्रभाव से जो आतम, आतम आत्म स्व आत्म दृष्टि है मतलब आत्म दृष्टि में क्या हूं मैं भगवान का दास हूं तो मेरी भक्ति के प्रभाव से वो सरलता से प्राप्त हो जाती है सुलभा वो सुलभ हो जाती है आसानी से प्राप्त हो जाती है और कैसी हो जाती सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका सभी इंद्रियों को आसानी से विजय प्राप्त करवा देती है विजय पूर्वक बन जाती इसलिए भक्ति के प्रभाव से इंद्रियों पे जय करना आसान है यदि भक्ति नहीं है और इंद्रियों के विजय करने जाते हैं बहुत बहुत प्रयास करते हैं यथत यौनते हैं पुरुष से विपश्चित बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी है तो भी अंत तो वो इंद्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाती है थोड़ा बहुत नियंत्रण प्राप्त हो सकता है कुछ समय तक किंतु अंत तो गतवा वो बाहर हो जाती है लेकिन यदि भक्ति है तो वो हमेशा के लिए हमारे नियंत्रण में आ सकती है लेकिन शर्त है कि इसको नियंत्रण में करके भगवान के सामने लगाना है फिर आगे कहते हैं भगवान एक भगवान बता रहे हैं यदि संयमन नहीं करते संयमन करके मेरी सेवा में नहीं लगाते तो इंद्रिया कैसे कैसे से बाहर जाती है इस विषय को भगवान बता रहे ध्यात विषयान पुंसंगास्पेश संयते काम क्रोधो क्रोधोजा क्रोधा भवति सम्मो समो स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यती ये दो शोक में भगवान बता रहे हैं पतन कैसे हो जाता है आगे बताए ना बहुत यत्न करने वाले लोग भी इंद्रिया बहुत हठीली होती है तो खींच के लेके जाती है उसके मन को तो जो मेरी सेवा में लगा है उनकी इंद्रिया नियंत्रित रहती है तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि कैसे ये होता है ध्यात विषयान पुंस विषयों का ध्यान करते हैं जब तो वो करते हुए जो पुंस जो व्यक्ति विषयों का ध्यान कर रहा है अर्थात ये अच्छा है ये बुरा है भोग करने के लिए भोग करने के लिए ध्यान तो ऐसे ही होता है ध्यान कर रहा है मतलब ध्यान का क्या है कि प्लानिंग कर रहा है प्लानिंग भी करने की जरूरत नहीं है क्यों? बिना प्लानिंग के भी ध्यान मतलब यहाँ पे आ रहा है कि आप कुछ वस्तु को देखे तो बार बार देख रहे हैं तो वहां से मन में छाप पड़ रही है तो अभी, अभी, अभी केवल शुरुआत है छाप ही थोड़ी छाप तो रहेगी प्लानिंग वो प्लानिंग की बात अभी आएगी अभी प्लानिंग की बात नहीं है पहले तो छाप पड़ती है तो ये यहाँ पे शुरुआत तो है तो विषयाम विषयाम तो क्या होता है ऐसे बार बार बार बार जब विषय दिखते हैं या संपर्क में आते हैं या उसका ध्यान भी होता है संपर्क में नहीं आए लेकिन उसका ध्यान होता है मतलब सोचते हैं उसके बारे में कभी तो संगस्तु उपजायते तो उनमें तेसु संग आसक्ति उपजायते उत्पन्न हो जाते कि हाँ ये तो अच्छा है संगस उपजायते उसमें संग उत्पन्न हो जाता है कि नहीं बात तो बात तो सही है बात तो अच्छी है कितना भी बुरा नहीं है संघ तेसु फिर इस प्रकार से ध्यान तो चलता रहता है, है तो फिर क्या होता है संगात संजाते काम अभी ये संग होता रहा मतलब ध्यान होता रहा संग होता रहा तो उससे क्या होता है अभी की थोड़ी अभी इच्छा उत्पन्न होती है संघ किसकी मन की संग मतलब यहाँ पे आ सकती या अच्छा है ऐसा जब आप ऐसे लोगो के साथ संग करते हो तो आपको चाहिए ये, ये मतलब हाँ आपको चाहिए की नहीं चाहिए वो ध्यान करवाता रहता है ध्यान करते करते इतना भी बुरा नहीं है ठीक है ना फिर वो संग से फिर काम उत्पन्न होता है काम उत्पन्न होता है मतलब अभी ये चाहिए तो सही मुझे कुछ भी करोगे नहीं, नहीं चाहिए तो सही थोड़ा बहुत करो कुछ भी नहीं करो मतलब पहले शुरुआत होती है कि चाहिए तो सही थोड़ा बहुत करोग धीरे धीरे उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है फिर फिर होता है कि उसके लिए हम प्रयास करेंगे प्रयास करने वाले ये सब अलग अलग स्टेज से जाता है पहले तो इच्छा मिल जाए तो अच्छा है लेकिन उसके लिए प्रयास करने की इतनी इच्छा नहीं है, है? लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे आसक्ति बढ़ती रहती है तो काम मसना बढ़ती रहती है नहीं, अभी तो मिलना चाहिए अभी क्या क्या करना है मिलने के लिए अच्छा इतना इतनी मेहनत तो नहीं करनी है छोड़ो ना फिर और अरे मिल जाए तो अच्छा है करते हैं चलो क्या कितनी मेहनत करनी है इतनी ठीक है इतनी मेहनत कर लूँगा एक बार कर लूंगा ऐसा करके वो जितना इतना बढ़ता है संग उससे उससे जितनी आसक्ति बढ़ती है उतना आ, हमारी इच्छा प्रबल होती है इच्छा प्रबल का एक स्तर आता है कि अभी हम उसके लिए कोई भी प्रयास करने को तैयार है तो वो प्रयास करते हैं और वो प्राप्त हो जाता है कामवासना पूरी हो जाती है तो बढ़ जाती है कि देखो एक बार प्रयास क्या इतना मिला अभी दूसरी बार करूँगा तो और मिलेगा फिर तो तीसरी बार और मिलेगा तो ऐसे ही एक चक्र हो गया है पे कि कामवासना बड़ी उससे प्रयास किया प्रयास करने से वो मिला मिलने से कामवासना बड़ी कामवासना मिल बढ़ने से प्रयास किया से मिला मिलने से कामवासना बड़ी तो ऐसे करके तो ऐसे करके कर जब चक्र शुरू होता है तो वो मिलने वाला जो वस्तु है वो धीरे धीरे कठिन होती जाती है मिलना क्योंकि भौतिक चीज है ना भौतिक चीज है तो उसमें आपको पहली बार ज्यादा आनंद आया वो चीज करने में दूसरी बार इतना नहीं आया आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो उतना नहीं आएगा फिर उससे उससे और ज्यादा <laughs> तो क्या है वो उसमें फंसा, और फिर एक समय आता है नहीं मिलता है नहीं मिला तो क्रोध आता है इसलिए कामात क्रोधो भी जाए तक चक्र चला और फिर क्रोध तो आएगा मिलने से लोभ बढ़ता है और अल्टीमेटली वो हमारा लोग ज्यादा ज्यादा होता है तो बहुत ही जगत में चीज़ें तो लिमिटेड तो कुरोध काम काम से क्रोध उत्पन्न हो जाए क्रोधात भोह और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो सम्मोन हो जाता है सम्मोहन मतलब अभी हाँ ये सब एक के बाद एक शुरू होता है सम्मोह उत्पन्न होता है सम्मोह मतलब अभी सामने कौन है कौन नहीं है वो भूलने लगते हैं कोई बड़ा है छोटा है कौन है गुरु है क्या है सब भूल जाते हैं अंधा जैसे हो जाते है कुछ नहीं देख पाता अंधे जैसे हो जाते हैं मतलब वही विचार चलते थे हाँ मतलब विवेक नहीं रहता है सामने कौन है बड़ा छोटा का कुछ भी अभी तो ये वस्तु चाहिए मिली कैसे नहीं वो वस्तु सामने है तब की बात चल रही कभी भी चाहे नहीं है मिली नहीं क्रोध आया क्रोध से सम्मोह आया सम्मोहा स्मृति विभ्रम हा से जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती स्मृति में हम सब लिए हुए है कि ये सही है ये गलत है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये सब स्टोर करके रखे है ना, गुरु ना गया गया। तो वो स्टोर तो पड़ा रहता है लेकिन वो स्टोर से कनेक्शन टूट जाता है <laughs> स्टोर से कनेक्शन टूट जाता है क्रोध से सम्मो सम्मो से वो भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत होगा जो भी सही है गलत छोड़ो अभी उसको स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशा इसलिए सिर्फ बुद्धि भी नाश हो जाती क्योंकि स्मृति का आधार लेती है बुद्धि क्या सही है क्या गलत हो निष्कर्ष करने में सही बुद्धि का कार्य है ये सही है ये गलत है इसको निश्चय करना तब इस तो स्मृति तो विभ्रम हो गई उससे नाता तोड़ दिया तो अभी बुद्धि का आधार एकमात्र रहेगा मुझे ये क्या सही है जो मेरा काम पूरा करता है क्या गलत है जो मेरा काम पूरा नहीं करता इसलिए बुद्धि नाश होगी ऐसा बोलते हैं बुद्धि नाश होने से फिर क्या होता है बुद्धिनाशा गणशी व्यक्ति पतित हो जाता है बुद्धिनाश होने से उसका क्या होगा पतित हो गया फिर? पतन होने से पाप कार्य करता है पाप कार्य करने, करने से नर्क जाता है, फिर करता है तो ऐसे ये भगवान ने मैकेनिज्म बताई यांत्रिकी कि कैसे कोई व्यक्ति का पतन होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति भी है विपश्चिता बुद्धिमान व्यक्ति भी किस प्रकार से इस ध्यान से शुरू होने वाली समस्या में पढ़ के पतन हो जाता है उसकी बुद्धि नाश हो जाती है <laughs> तो पूरी सिस्टम बनाई है भगवान ने माया के द्वारा कैसे बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिनाश करनी है सोभरी सोभरी मुनि मुनि, है, है? उन्होंने विषय का त्यान कर लिया। और सोभरी ये कौन है? तो उनका पतन हो गया। एक मुनि थे, पानी के अंदर तपस्या करते हुए विषय सब दिखते हैं पुल से तो पानी के अंदर क्या विषय दिखेगा अच्छा फिर जो मछलियाँ तो फिर पानी के अंदर इसलिए बैठे कम से कम विषय का संग तो उन्होंने दो मछली को देख लिया हाँ कार्य करते हुए तो देख लिया तो एक बार देख लिया लेकिन आखे बंद फिर लेकिन अंदर तो फिर चल रहा है, चालू हो गई चक्री चालू हो गई चल रहा है, तो उससे फिर संग उत्पन्न फिर काम फिर क्रोध फिर तरह से वो कैसे ध्यान से उड़ाना पड़ेगा शुरुआत से भी कुछ नहीं, तो नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए तब समझ गया मिल जानी चाहिए वो चीज तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सो भरी मुनि भगवान से प्रार्थना नहीं किया क्योंकि वो मुनि है भगवान के भक्त इसलिए है जल्दी बच जाते हैं ऐसी चीजों से यदि वो भगवान से प्रार्थना करते और उनकी सेवा में ऐसे लगाते तानी ता मत है नहीं ये, ये चीज तो दी बेस्ट है ये चीज मेरे लिए बनी है ये, ये भगवान के लिए बनी हमारे लिए कुछ भी नहीं बना भगवान की भगवान ही सब चीजों के भोगता है हमको जरूरत नहीं है। हम भी भगवान हम भी भगवान के लिए बने अच्छा ऐसा भगवान के ही है सब आप यदि उसको भोग करने का सोचोगे तो आप भगवान की चीज चुरा रहे हो वो सब भगवान की वस्तु है तो भगवान आप भी भगवान की वस्तु सब कुछ संयमन करके भगवान की सामने लगाना चाहिए यदि ऐसा नहीं करते हैं, अम्बरीश महाराज की तरह हर एक चीज मन से लेकर के अंत तक, ऐसा के सब कुछ भगवान की सामने लगाना चाहिए तो धीरे धीरे से बाहर आ सकते हैं ऐसा तभी थक जा के पास नहीं था मैं सब सब चीज तो फिर उब ऐसा ऐसा नहीं होता है अकबर बीरबल की कहानी पता है ना नहीं। नहीं। वो सारी आ, कहानी। पता है।, है। तो एक बार अकबर अभी बुरा हो रहा थे अकबर ही ना तो उनको विचार आता है कि कामवासना अभी तक छोड़ नहीं रही है कब छूटेगी तो बीरबल तो को पूछते चलो बीरबल को सब पता होता है ना बीरबल बोले ये तो मरते दम तक रहती है जब शरीर छूटेगा तब तक रहेगी तब भी कहा छूटती दूसरे शरीर में आ जाती है तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ ऐसा तो थोड़ी होता है बूढ़े होने के बाद तो इंद्रियां प्रबल नहीं रहती है तो फिर कहाँ काम वासना रहेगी तो अकबर कुछ नहीं बोलते फिर अकबर के कोई रिश्तेदार कोई होते हैं तो अभी वो मरने वाले मृत्यु सैया पे लेटे अकबर के रिश्तेदार हुए तो वो बीरबल और अकबर दोनों उनको देखने जाने वाले होते हैं बूढ़े होते हैं वो एकदम और अकबर की जवान बेटी होती है कोई तो बीरबल बोलते हैं इसको लेके चलो तो उसको लेके जाते हैं अभी महाराज अकबर पधार रहे हैं महाराज इतने बड़े महाराज अंदर आए वो बूढ़ा एक आंख भी नहीं ऊँची कर पा रहा है तो अकबर आए तो कुछ पहला भी नहीं महाराज आ गए उसको पता है फिर भी कुछ नहीं ले जैसे ही उनकी लड़की अंदर आई ऐसा तो करके कर आख करके देखा फिर बिरबल ने बोला देखो मैंने बोला था ना <laughs> तो ऐसा है इतनी आसान वस्तु नहीं है किंतु भक्ति के मार्ग से इसको विजयी प्राप्त करना धीरे धीरे संभव है इसलिए भगवान कह रहे हैं एकसठ वर्ष लोग इसलिए इम्पोर्टेंट है अम्बरीश महाराज की तरह सब कुछ भगवान की सेवा में लगा पूरा भगवान की सेवा में लगे रहो और जो वो श्लोक है कि धर्म अविरुद्ध भूतेशु कामी भरतवा धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूँ तो भगवान ने दिया है कि किस प्रकार से काम वासना में लगना है जिससे मेरी सेवा वो उस प्रकार से फिर धर्म की जो बाउंड्री है जो सीमा है उसके अंतर्गत रह करके काम वासना पूर्ण करें और जैसे भगवान ने बताया उस प्रकार से उसको भगवान की सेवा में लगाएं तब हम धीरे धीरे इससे छूट सकते हैं यदि धर्म के जो सीमा है उससे बाहर जाकर के कामवासना पूर्ण करेंगे तो उसमें और ज्यादा फंसेंगे और ज्यादा फंसेंगे और ज्यादा फंसेंगे यदि धर्म की सीमा के अंतर्गत रह करके कर काम वासना पूरी करते हैं तो और ज्यादा छूटेंगे और ज्यादा छूटेंगे और ज्यादा छूटेंगे ये अंतर है इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आ, अच्छा भक्त है तो कामवासना से परे है अंतर पे पड़ता है वो कामवासना पूरी कैसे करता तो दिरे दिरे है यदि धर्म के अंतर्गत रह करके करता है तो धीरे धीरे उससे छूटता है धर्म के बाहर जा करके करता है तो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता है धर्म का नियम क्योंकि पाप कार्य होता है धर्म से बाहर जा करके कार्य करना वो विकर्म है और विकर्म से हम और ज्यादा फंसते हैं वो चक्कर में इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि काम वासना यदि है तो उसको विवाह करके धर्म के नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करके उसको भक्त बनाने में पूरा प्रयास उसको भक्त बनाने का प्रयास करो पूरा उसको भक्त बनाओ तो उस प्रकार से हुए। ये सफल हुए वो काम वासना कृष्ण कृष्ण बहुत ही दयामय है उन्होंने प्रसाद भेजा कि ये प्रसाद लेकर के जो इसके बाहर नहीं जाएंगे खाएंगे तो प्रसाद नहीं। वो नहीं मिला तो नहीं खाएंगे तो वो प्रसाद लेकर के हमारी इंद्रिया भी तृप्त हो रही है और धीरे धीरे भगवान हमारी शुद्धि भी, भी कर रहे हैं। वही चीज वही जलेबी समोसा सब प्रसाद नहीं होकर के दूसरा लिया होता तो और ज्यादा हम हैं। उसी प्रकार से ये काम तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है तानी सर्वाणी संयम में युक्त आशीत मतपरा अमरीश महाराज ने हरेक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया और उनके मिशन को आगे बढ़ने में लगाया बढ़ाने में लगाया इसका तात्पर्य कर लूँगी उपाधि की जाए शिलुपाध की जाये